ब्रह्म सूत्र के उपोदात भाष्य की व्याख्यान रूप भाष्य रत्न प्रभा टीका का विचार हम लोग कर रहे हैं अध्यास भाष्य में अध्यास का अक्षेप तथा समाधान द्वारा निरूपन कर रहे हैं अध्यास का भाष्कर भगवान तो अध्यास का जो आक्षेप ग्रंथ है उसका विचार टीका में हो रहा है अध्यास का आक्षेप ग्रंथ है युष्म अस्मत गोचरों से लेकर के अध्यासो मिथ्येति भवितुम तम यहां तक इसमें ईस्मदअ अस्मद प्रत्येक हो योह यह जो प्रथम पद है इसकी चर्चा हो रही है तो ईष्म अस्मद प्रत्येक हो यह आत्मनात्मा के एकत्व भाव का साधक जो विरोध बताया गया पूर्व पक्षी के द्वारा एकत्व आत्मात्मान एक परस्पर ऐक्या इस अनुमान में परस्पर योग्यत्वात का अर्थ है परस्पर विरोधात् ये जो आत्मानात्मा का परस्पर विरोध है वह तीन प्रकार का है आत्मानात्मा, आत्मा, आत्मानात्मा का एक दूसरे के साथ विरोध वस्तुत भी है प्रतीतित भी है और व्यवहारतः भी है इसे युष्म अस्मद प्रत्येक गोचर इस पद से बताया गया अस्मत इन शब्दों ने बताया वस्तुतः विरोध को शब्द बता रहा है अनात्मा को बाह्य और अस्मत शब्द बता रहा है आत्मा को आभ्यंतर तो बाह्यत्व आभ्यंतरत्व परस्पर विरोध ही धर्म वाली बाह्य अनात्म वस्तु और आभ्यंतर आत्मवस्तु एक नहीं हो सकती इनमें वस्तुतः विरोध है ये कहा गया और अनात्मा जो अहंकारादी है उसमें प्रत्येक शब्द ने दृश्यत्व न भाषमानत्व तो बताया प्रतीयते प्रत्यय ऐसी व्युत्पत्ति अनात्मा अहंकार आदि के लिए जब प्रत्यय पद का प्रयोग करते हैं उस समय प्रत्यय शब्द की होती है तो उसका अर्थ निकलता है दृश्य यानी इदनतया भास्मान और आत्मा के लिए प्रत्यय शब्द का प्रयोग करते हैं तो प्रतीतित्व प्रत्यय प्रतिर प्रत्यय ऐसा विग्रह किया जाएगा भाव अर्थ में तो अर्थ निकलेगा प्रतिथि यानी ज्ञान तो आत्मा अवभासकत्वेन रूपेण स्वयं प्रकाश रूप से भाषती है इसलिए यहाँ पर दोनों भी भास रहे हैं आत्मा भी अनात्मा भी प्रत्यय शब्द बता रहा है लेकिन विषय तया ईदन तया भाष रहा है अनात्मा और आत्मा भाष रहा है तया ये प्रतीतित विरोध हुआ जो स्वप्रकाश है वह अहंकारादि के तरह ईदनतया भाषित नहीं होगा ये प्रतीतित तो विरोध हुआ और अनात्मा प्रत्येक आत्मा का अभिभव करके उसे अभिभूत करके मैं करता हूं इत्यादि व्यवहार योग्य हो जाता है प्रतीति हो जाता है और आ, आत्मा अनात्मा को अभिभूत करके अहम ब्रह्मास्मि इस प्रती इस शब्द प्रत्यय योग्य बन जाता है इस प्रकार ये व्यवहारतः विरोध आत्मात्मा का गोचर पद से बताया गया ये चर्चा टीका में हम लोग कर चुके हैं कि व्यवहारत व्यवहार गोचर इति त्रिधा विरोध स्कूटी आगे की चर्चा आज होनी है तो ये कहते हैं ये जो युष्म अस्मद प्रत्यय गोचर शब्द है भाष्य में मूल में प्रथम पद इसका विग्रह ऐसा किया जाए युष्म अस्मच युष्मस्मदी ये युष्मस्मद में द्वंद्व सुआ युष्म अस्मच्च द्वंद्व समास का विग्रह हैुष्मदस्मदी और फिर ते इति प्रत्यय तौ गोचर युष्मस्मद्रतयोचर गो तय युष्दस्मद प्रत्ययगोचरों ऐसा विग्रह करें युष्म शब्द में होगा द्वंद्व समास और प्रत्यय तथा गोचर पद के साथ फिर कर्मधारय समास ते एव च ये कर्मधारय समास का विग्रह है और फिर गोचरों ये भी कर्मधारय समास का विग्रह है तो ये जो दो पद हैं इधर प्रत्यय और गोचर इनका युष्म अस्मद इसमें भी दो हैं द्वन्द समास में तो द्वंदो के सूर्य अंत सूर्यमान जो पद हैं उनका प्रत्यय के साथ अन्वय करना है तो उनमें से युष्मद के साथ अन्वय करना गोचर का अस्मत के साथ अन्वय करना प्रत्येका प्रत्यय का तो अस्मत प्रत्यय है और युष्म गोचर है ऐसा ऐसा अन्वय करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा वो बता रहे हैं कि तयोहो त्रिधा विरुद्ध स्वभाव इतरेतर भाव अत्यभेदात्म्यम इति अन्वयः तो तोर विरुद्धस्वभा तो ये जो दो हैं युषम प्रत्येगोचर अस्मत्त्यगोचर इनका तीन प्रकार से विरुद्ध स्वभाव बनने से इनका परस्पर अध्यास इतरेतर भाव इतरेतर भाव का अर्थ करते हैं ऐक्य जो पूर्व पक्षी के अनुमान में साध्य है आत्मात्मानक्य शून्यो परस्पर ऐक्य अयोग्यवात यह अनुमान है ना तम प्रकाशवत। इस अनुमान में जो साध्य है आयक्या भाव उसे लेना है इतरेतर भाव अनुपपत्ति शब्द से यानी पूर्व पक्ष के अनुमान का साध्य सिद्ध हो जाने पर यह अर्थ निकलेगा तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि इनका अन्वय इतरेतर भाव अनुपत्तों सिद्धायाम जो आगे हैं आ, हाँ। तो इतरेतर भाव अनुपत्तों सिद्धायाम में इतरेतर भाव शब्द का अर्थ क्या निकलेगा तो इतरेतर भाव शब्द का अर्थ कर रहे हैं अत्यंत अभेद अत्यंत अभेद यानी ऐक्य वह अनुपन्न है असिद्ध है यही पूर्व पक्षी अनुमान से सिद्ध करना चाहते है ऐक्य हो नहीं सकता करके और इतरेतर भाव शब्द का दूसरा एक अर्थ बताते हैं तादात्म्यम तो इतरेतर भाव यानी अत्यंत अभेद तादात्म्यम वा तद अनुपपत्तो सिद्धायाम तो तद अनुपपत्ति यानी अत्यंत अभेद की अनुपपत्ति तादात्म्य की अनुपपत्ति सिद्ध होने पर फिर आत्मा में अनात्मा का अध्यास या अनात्मा में आत्मा का अध्यास नहीं हो सकता ऐसा आ आएगा आगे कहते हैं कि ये ये जो विषय हो ये पद है ना इसका उत्तरण लिखते हैं प्रथम जो विषय विषयी क्या वो अस्मत वो हो ये जो पद है इसका व्याख्यान भाष्यरत्न प्रभाटिका में पूरा हुआ द्वितीय पद जो है विषय विषयो हो इसकी व्याख्या प्रारंभ करता हैं इसकी व्याख्या प्रारंभ करने के लिए पहले अवतरण लिखते हैं विषय विषयनो यह पद क्यों लिखना पड़ा भाष्कर भगवान को पूर्व पक्ष के मुख से आक्षेप भाष्य में तो कहते हैं एक शंका होती है कि भले ही आत्मात्मा का ऐक्य न हो इसलिए ऐक्य अनुपत्ति होने पर भी विरुद्धस विरोध होने से त्रिविध विरोध होने से ऐक्य नहीं होगा तो भी तादात्म्य क्यों नहीं होगा तादात्म्य तो होना चाहिए इसे उदाहरण सहित तो शंकाकार बता रहे हैं अवतरण में कि ऐक्याभवे भी सुक्लो घट इति वत तादात्म्यम कि तो आत्मात्मा का परस्पर एकत्व तो न होने पर भी जैसे घट और शुक्लत्व में आपस में एकत्व तो नहीं है घट द्रव्य है शुक्ल गुण है गुणगुणी का भेद होता है ऐक्य नहीं होता वेद नहीं होता तो ऐक्य न होने पर भी तादात्म्य है गुणगुणी का तो शुक्लो घट इत्यादि में जैसे ऐक्य न होने पर भी तादात्म्य है ऐसा आत्मात्मा का शुक्ल घट इत्यादि के तरह तादात्म्य मान लिया जाए तो इतरेतर भाव अनुकुपत्ति दिखाते समय इतरेतर इतर भाव का अर्थ तादात्म्य भी करके उसकी भी अनुकुपत्ति आप कह रहे हो तादात्म्य की भी लेकिन भेद में भी तादात्म्य देखा जा रहा है गुणगुणी का भेद है तादात्म्य है ऐसे आत्मात्मा का गुणगुणी के तरह भेद होने पर भी तादात्म्य माना जाए ये एक शंका हुई इसका समाधान करने के लिए विषय ये लिखना पड़ रहा है ये कि ऐक्या संभव सुक्लो घट इतिवत तादात्म्य कि नशात इत आह विषय हो इति तो टीका में टीकाकार कहते हैं इसका अर्थ करते हुए भावार्थ। चित्त जड़योर विषय विषय दीप घटयो न घट इति भाव तो कहते हैं ये जो चित है आत्मा जड़ है अनात्मा इन दोनों का विषय विषयी भाव है ये विषय विषय को शब्द बता रहा है विषय विषयी संबंध है तो जिनमें विषय विषयी भाव संबंध बनता है उनका आपस में तादात्म्य नहीं होता घट और शुक्ल का गुणगुणी भाव संबंध है विषय विषयी भाव संबंध नहीं है इसलिए तादात्म्य हो सकता है घट और प्रदीप का विषय विषय भाव संबंध है तो इनका आपस में तादात्म्य नहीं होता दीप और घट यह सुक्लो घट इत्यादि में जैसे शुक्ल घटात्म्य तादात्मपतया प्रतीत हो रहा है। ऐसा हट प्रदीप ताम पन्नतया प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि वहां पर गुणगुणी भाव न होकर के विषय विषयी भाव है विषय विषय भाव संबंध है एक और है तो इसी अभिप्राय से उत्तर यह दिया कि विषय विषयत्वात दीप घटयो इव चित जडयोर न चिजयोर नादात्म्य नहीं होगा ये विषय विषय इस पद से एक प्रकार से आत्मात्मा के तादात्म्य विषय को शंका का समाधान करने के लिए आत्मनात्मा के तादात्म्य अभाव का साधक विषय विषयी भाव ये बताने वाला आत्मनात्मा में ये विशेषण है ये कहा हेतुगर्भ विशेषण ये व्याख्यान हुआ विषय विषय इस पद का एक प्रकार से प्रकारांतर से एक व्याख्यान करते हैं टीकाकार इसमें ये विग्रह कर रहे हैं पहले शुरू वाले पद का युष्म प्रत्येक गोचर ओ का तो युष्माक प्रत्यक वस्तुनी ते एव प्रत्य गोचरश्ची वा विग्रह इसमदस्मद शब्द का अर्थ है प्रत्यक पराक पदार्थ प्रत्यक पदार्थ है आत्मा प्रत्यक यानि आभ्यंतर और पराक याने बाह्य तो आत्मा की अपेक्षा बाह्य है अहंकारादि अनात्म पदार्थ इसलिए युष्म अस्मत शब्द का अर्थ निकलेगा अंतर पदार्थ बाह्य पदार्थ अंतर पदार्थ को बता रहा है अस्मत शब्द युष्म शब्द बता रहा है बाह्य पदार्थ को और ते एव प्रत्ययच गोचरश्च और वे ही प्रत्यय और गोचर है क्रमतः प्रत्यय शब्द की भाव अर्थ में उत्पत्ति है प्रति प्रत्यय ऐसी तो प्रति शब्द ज्ञान को बताएगा ज्ञान यानी चेतन चैतन्य को तो युष्म शब्द का अर्थ जो बाह्य है उसके बाह्यत्व में अनात्मा के बाह्यत्व में बता रहा है गोचर शब्द विषयत्व गोचर शब्द बाह्यत्व तो बता रहा है यानी अनात्मा में और प्रत्यक्ष प्रत्यय शब्द अस्मद अर्थ आत्मा में चैतन्यत्व तो बता रहा है चिद्रुपत्व तो बता रहा है ये आगे कहते हैं कि अत्र प्रत्येकोचर पदाभ्याम आत्मात्मनो प्रत्यक परागभावे भावे चिदचित्व उक्तः तो ऐसा विग्रह करते हैं तो इस पक्ष में अनात्मा जो अहंकारादि उनके अचित्तों में यानी जड़त्व में हेतु बताया जा रहा है गोचर पद के द्वारा बाह्यत्व में हेतु बताया जा रहा है जड़त्व गोचर पद के द्वारा युष्म शब्द बाह्य अर्थ को बता रहा है वो बाह्य क्यों है अनात्मा बुद्धि आदि तो जड़ होने से ये गोचर पद बता रहा है और अस्मत् शब्द का अर्थ है आत्मा प्रत्यक अर्थ उसमें प्रत्यकत्व आत्मा में क्यों है तो प्रत्येक शब्द बता रहा है चेतन होने से चित्वात आत्मा प्रत्यक है और गोचर शब्द बता रहा है जड़वात अनात्मा बाह्य है पराक है तो अनात्मा के पराकत्व में आत्मा के अभ्यंतरत्व में हेतु बता रहे हैं प्रत्यय और गोचर पद जड़त्व चेतनत्व ये हेतु बता रहे हैं अब इसका अर्थ ये निकला कि आत्मा चेतन होने से अभ्यंतर है अनात्मा जड़ होने से बाह्य है तो अनात्मा का बाह्यत्व तो सिद्ध करने के लिए जरूरी है अनात्मा में बाह्यत्व तो साधक जड़ हेतु का सिद्ध होना आत्मा के अभ्यंतरत्व के लिए आवश्यक है आत्मा में आभ्यंतरत्व का साधक जो हेतु प्रत्यय पद ने बताया चित्व चेतनत्व वो सिद्ध होना है? है? है? है? तो ये जो है चेतन है आत्मा इसलिए आभ्यंतर है बुद्धियादि जड़ है इसलिए बाह्य है ये कह रहे हैं तो आत्मा आत्मात्मा में आभ्यंतरत्व बाह्यत्व साधक जो हेतु बताए गए चित्त जड़त्व इन हेतु का साधक कौन है क्यों आत्मा चेतन है क्यों अनात्मा जड़ है ये प्रश्न हुआ तो कहते आत्मात्मा के चित्त जड़ो की सिद्धि में हेतु बताने वाला ये द्वितीय पद है विषय विषय में जो विषय होगा वो जड़ जो विषयी होगा वो चेतन तो आत्मा विषयी है चेतन है इसलिए चेतन है विषय यानी अवभाषक दृक उसे दृक एव न दृश्यते ये कहा जाता है और बुद्धियादि दृश्य है भाष्य है ये विषय विषय शब्द से आत्मात्मा के आभ्यंतरत्व और बाह्यत्व के साधक चित्व जड़त्व, हेतु की सिद्धि में ये हेतु बता रहा है विषयित्व विषयत्व इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अत्र पदाभ्याम अत्योचर पदाभ्या परागभावे भाव चीदिवेतुक्त हेतु उक्तः तत्र हेतु हेतुम विषय तत्र से लेना चिद जड़त्व। आत्मनात्मा के चित्व जड़त्व में हेतु विषय विषयिनो हो ये पद बता रहा है अनात्मनु ग्राह्यवात अचित्व विषय है वो ग्राह्य है अहंकार आदि इसलिए जड़ है जैसे घट ग्राह्य है इसलिए जड़ है ये जड़त्व व्याप्य होता है ग्राह्यत्व यड़त्वन व्यापक होता है ग्राह्यत्व ये यड़न तत्र तत्र ग्राह्यत्व ये, ये होगा तो ये ग्राह्यत्व इनमें रह रहा है तो व्याप्य भी रहेगा उनका जो ग्राह्य होगा वो जड़ होगा ग्राह्यत्व जड़त्व के बिना नहीं रहता तो जैसे धूम बनने के बिना नहीं रहता तो ग्राह्यत्व हो जाएगा व्याप्य ग्राहकत्व और जड़त्व हो जाएगा व्यापक तो ग्राह्यत्व अनात्मा बुद्धियादि में दिखाया गया विषय शब्द से तो ग्राह्यत्व तो अपने व्यापक जड़त्व के बिना नहीं रहेगा इसलिए जड़त्व है उसमें जैसे पर्वत में धूम है वो देखा गया बिना वन्नी का कहीं नहीं रहता तो अभी धूम दिख रहा है वन्नी नहीं दिख रहा है तो माना जाएगा कि वन्नी वहां है व्यापक के बिना व्याप्य नहीं रहता ऐसे ग्राह्यत्व तो है तो उसका व्यापक जड़प तो भी जरूर रहेगा तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि अनात्मनो ग्राह्यवात अचित्व और आत्मन स्तु ग्राहकत्वात्व वाचम और विषयी बताया गया आत्मा को विषयी यानी ग्राहक तो ग्राहकत्व होने से चेतनत्व तो सिद्ध होगा तो ग्राहकत्व तो व्याप्य है चेतनत्व तो व्यापक है अपने व्यापक चेतनत्व तो के बिना चित्तों के बिना ग्राहकत्व तो नहीं रह सकता आत्मा में और उसे विषयी ये शब्द ग्राहक बता रहा है इसलिए ग्राहकत्व तो के व्यापक चेतन चेतनत्व तो से भी युक्त है और चेतन होने से अभ्यंतर है और ग्राह्य होने से जड़ है और जड़ होने से बाह्य है अहंकार आदि ये अर्थ निकलेगा आत्मा को ग्राहक होता हुआ भी यदि चेतन नहीं मानेंगे अनात्मा के तरह जड़ ही मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी वो बता रहा है कि अचित्वे याने अचित्वे अचित लगाना आत्मा को जड़ मानने पर अचित्वे स्वस्य जड़े स्वृह कर्म कर्तृत्व विरोधे अप्रत्यक्षत्वापत्ते असंभवात तो आत्मा जड़ होने पर स्वयं से ग्राह्य नहीं होगा सो स्वप्रकाशक तो नहीं रह पाएगा घट सो प्रकाश इसलिए नहीं है कि वो जड़ है ऐसे आत्मा भी जड़ होगा तो सो प्रकाश नहीं हो पाएगा और जड़ होने से फिर कर्म क्यों सो स्वप्रकाशक तो नहीं रह पाएगा तो कहा कर्म कर्त्री विरोध है ना तो कर्म कर्त्री विरोध होगा इसलिए घट को पर प्रकाश्य मानना पड़ता है दीप प्रकाश घटा दी है जड़ उनमें उनका प्रकाशक अन्य है और ये प्रकाश है यानी प्रकाश कर्म क्रिया के प्रति कर्मत्व तो है उनमें कर्तृत्व तो नहीं और सूर्य प्रकाश स्वरूप होने से जैसे स्वयं ही भासता है प्रकाश स्वरूप ही है स्वयं है ऐसे ही ये स्वयंभासक हैं चेतन होने से आत्मा ये कहा जा रहा है तो विषय विषयनो हाँ है क्या अचित स्व स्वृह कर्मकर्तृत्व विरोधे नसंभवात तो आत्मा भी प्रत्यक्ष नहीं है ये मानने की आपत्ति आएगी और श्रुति उसे साक्षात अप्रोक्षात् कह रही है साक्षात अप्रोक्ष बता रही है आगे है यथेष्टम वा हेतु हेतुमत भाव तो ये दो प्रकार का हेतु हेतुमत भाव बता गया ना विषय विषय नो इस पद की प्रकारांतर से व्याख्या करते समय युष्मद अस्मद प्रत्येकोचरों में भी हेतु तो हेतुमदभाव को पहले जो बताया था बदल दिया गया ये बताया गया कि युष्मद अस्मद शब्द आत्मात्मा में प्रत्यक्व पराक्व बताते हैं और इनके प्रत्यकत्व परात्व पराकत्व में हेतु बताया गया प्रत्यय और गोचर शब्द से जड़त्व चित्व ये हेतु बताया गया और उस जड़त्व और चित्व हेतु का साधक हेतु बताया गया विषय विशे विषयो हो इस पद से ये कह रहे हैं तो इस प्रकार ये जो एक हेतु तो हेतु तो मद भाव बताया गया यहाँ और एक पहले हेतु तो तो हेतु भाव बताया गया था कि आत्मा नात्मा के अभेद का अभाव बताने के लिए युष्मद अस्मद प्रत्येक गोचर इस पद के द्वारा दो प्रकार तीन प्रकार का विरोध हेतु बताया जा रहा है हा वस्तुतः प्रतितितः और ये तीन प्रकार का विरोध रूपी हेतु को ऐक्य शून्यत्व रूपी साध्य के साधक हेतु को बताने के लिए प्रथम पद ये कहा था और विषय विषयोहो ये हैं उनके उसमें पहले जो विषय विषयनों का ये ही बताया था तादात्म्य अनुपत्ति में हेतु बताने वाला विषय विषयनों है कि आत्मात्मा का ऐक्य भले ही न हो किंतु तादात्म्य क्यों नहीं होगा ये जो शंका हुई उसका निराकरण करने वाला विषय विषयनों ये पद है ये बताता है उनमें विषय विषयी भाव संबंध होने से तादात्म्य नहीं होगा घट प्रदीप के तरह एक हेतु तो हेतु भाव वो हुआ और एक हेतु तो हेतु भाव यहां बताया गया तो दो में से कौन सा हेतु तो हेतु भाव लिया जा तो कहते हैं यथेष्टम वा हेतु हेतुमत मदभाव दो में से कोई भी हेतु भाव यहां पर ले सकते हैं अब ये जो आ रहा है वाक्य तदर्माणाम इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीका में टीकाकार अस्मत प्रत्यय गोचरों हो विषय विशे विषयनो हो और इनका विरुद्ध स्वभाव है ये विरुद्ध स्वभाव भी विषय विषयी क्या नाम वो प्रत्यय युष्म अस्मत प्रत्यय गोचर पद से बता दिया गया आत्मात्मा का परस्पर विरोध है करके और विरोध होने के कारण ऐक्य या तादात में नहीं होगा ये तादात में क्यों नहीं होगा इसको बताने के लिए विषय विषय विरोध कैसे हैं इसको बताने के लिए युष्म प्रत्येकोचरे होगा ये बताया गया तो अब भाष्य में जो आ रहा है तद धर्मा अपि सुतराम इतरेतर भावा स्में तर्मा इस पद की पद का अवतरण लिखते है टीकाकार एक शंका के रूप में ननु आत्मनात्मनो एव आत्मात्मनोरा प्रत्यक ग्राह्य ग्राहक विरोधा तम प्रकाशवत ऐक्यत्म्युपत्त सत्या तत्ति अध्यासा भावी तैतन्यसुख जाड्य अध्यासो अस्तु इत्यत आह तद् तमी प्रएजो धर्मी आत्मात्मा इनका परस्पर अध्यास भले ही न हो क्योंकि कहते हैं इनके धर्मी अध्यास के हेतुभूत धर्मी अध्यास का हेतुभूत जो संस्कार है प्रमाहित संस्कार वो नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा वो प्रमिति न होने के कारण एकत्व तो विषयनी या तादात्म्य विषयनी प्रमा के न होने से प्रमाहित संस्कार रूप अध्यास का हेतु न होने से अध्यास धर्मी का भले ही न हो लेकिन धर्मों का तो होना चाहिए इस प्रकार की शंका कर रहे हैं कि एवं आत्मात्मनु पराग प्रत्यक्क चिदचित ग्राह्य ग्राहक ये इस प्रकार विरोध होने से आत्मनात्मा का एक तो पराग प्रत्यवि वस्तुतः विरोध होने से चिदचित यानी प्रतीति विरोध होने से और ग्राह्य तो ग्राह्य ग्राहक आत्मा है विषय विषय से बताया गया इसलिए ये प्रत्यक्त्व चीतचित्व को लेकर के विरोध होने से ऐक्य अभ्यास भले ही न हो ऐक्य प्रमिति और ग्राह्य ग्राहकत्व होने से तादात्म्य भले ही न हो आत्मात्मा का तो आत्मात्मनु विरोधात्म प्रकाशवत ऐक्य से तादात्म्य सेवा अनुपत्त हो तो अंधकार और प्रकाश का जैसे ऐक्य भी नहीं है तादात्म्य भी नहीं है ऐसे इनका ऐक्य या तादात्म्य न होने पर भी तत्प्रमिति अभाव न अध्यासा भावे भी तो तत्प्रमिति में तत्कार अर्थ है ऐक्य प्रमिति ऐक्य तो ऐक्य विषयनी प्रमिति या तादात्म्य विषयनी प्रमिति के न होने से प्रमिति आही तो प्रमाहित संस्कार का अभाव होने से भले ही अभ्यास न हो अभ्या चैतन्य सुख जाड्य दुखादीनाम विनिमयन अभ्यास अस्तु तो ते तय धर्म तम ऐसा लगाना तो तयो यानी आत्मनात्मनो आत्मा का जो धर्म है चैतन्य सुख और अनात्मा के धर्म जो है जाड्य दुखादि इनका विनिमयन अध्यासो अस्तु विनिमय होता है आत्मा के चैतन्य सुख का अनात्मा अहंकारादि में अध्यास और अनात्मा के जाड्य दुखादि का आत्मा में अध्यास आरोप ये भी विनिमय होगा बदला बदली अब ये दोनों आत्मात्मा अपने धर्मों की बदला बदली करें इस प्रकार ये धर्माध्यास क्यों नहीं होगा वो हो तो हो जाए ये शंका हुई तो यहां बताया जा रहा है कि धर्मी संसर्ग पूर्वक ही धर्म संसर्ग होता यह नियम है तो यहां धर्मी जो आत्मात्मा है इनका तादात्मिक संसर्ग नहीं हुआ तो धर्मों का भी इनके संसर्ग नहीं होगा एक दूसरे में एक दूसरे के धर्म का निस्सरण नहीं हो पाएगा जपा कुसुम की लालिमार रूप धर्म स्फिक में रोपित होता है लेकिन जपा कुसुम जब स्फटिक के सन्निहित होता है तो सानिध्य रूप संबंध बनता है सामीप्य रूप संबंध बनता है धर्मी का। तब धर्मारोप होता है धर्म का संबंध बनता है विनिमय होता है ऐसे आत्मात्मा का कोई आपस में संसर्ग बन जा तो अनात्मा के जड़त्व दुखादि धर्म आत्मा में आत्मा के चित्व सुखादि धर्म अनात्मा में आरोपित हो सकता है। लेकिन आत्मा तो श्रुति कहती है असंगोही ही अयम पुरुष असंग है असंग होने से उसका बुद्धियादि किसी के साथ भी संसर्ग नहीं होगा संसर्ग हुआ तो असंगता बिगड़ जाएगी ना तो संसर्ग ही धर्मी का नहीं होगा आत्मरूपी धर्मी का अनात्मा के साथ तो फिर धर्मी संसर्ग पूर्वक होने वाला जो धर्म संसर्ग है वो कैसे होगा वो भी नहीं होगा इसे कह रहा है तत् धर्मानाम इत्यादि से नाम का अर्थ करते हैं टीकाकार कि तयो हो तयोहि आत्मात्मनोधर्मा तदर्मा ये ष्टी तत्पुरुष समास है तयो तय धर्म तद्धर्मा और तयो ये सर्वनाम परामर्शक है आत्मात्मा का इसलिए तयो यानि आत्मानात्मनो धर्म आत्मात्मा के जो धर्म है चित्व सुख जड़त्व दुखादि आत्मनात्मा के धर्म है और तेम यानी आत्मात्म धर्म नाम अपनी इतरेतर भाव अनुपत्ति इतरेतर भाव का विग्रह करते हैं इतरत्र यानी धर्म्यन्तरे इतरेतर भाव में दो बार इतर इतर शब्द है ना तो इतरस्म इतरेश भाव ऐसा समास है इतरस्तरेश भाव इतितरेतर भाव ऐसा त्रिपद त्रिपद्स है तो इतरस्थ है में दो धर्मी है ना उसमें से दूसरा धर्मी धर्म्यन्तर कहला गया जैसे राष्ट्रांतर एक राष्ट्र से भिन्न राष्ट्र राष्ट्रांतर कहलाता है ऐसे एक धर्मी से भिन्न दूसरा धर्मी धर्म्यन्तर तो पहला जो इतर शब्द है वो धर्मेन्तर को बताता है जैसे आत्मा एक धर्मी है तो धर्मंतर हो जाएगा अनात्मा तो आत्मारूपी धर्मी का जो अन्य धर्मी है वह है अनात्मा और अनात्मा को एक धर्मी मानेंगे तो दूसरा धर्मी हो जाएगा आत्मा तो इतर शब्द से धर्म्यंतर को लेना तो इतरत्र यानी धर्म्यंतरे इतर और दूसरा जो इतर शब्द है वो उनके धर्मों का परामर्शक है तो इतरेशम धर्माणाम तो इतरेशम यानि धर्माण भाव और भाव शब्द का अर्थ कर रहे हैं संसर्ग यानी संबंध तस् अनुपत्ति इत्य तत्धर्मा अभी इतरे इतर ये भाव अनुपपत्ति इसमें यह अर्थ निकलेगा कि धर्मांतर में पहले धर्मी के धर्मों का संसर्ग अनुपत्ति आत्मरूपी धर्मी के चित्त सुख आदि जो धर्म है इनका धर्मांतर में यानी अनात्मा अहंकार आदि में संसर्ग अनुपपत्ति, संसर्ग असिधि अनुपत्ति यानी असिद्धि तो संसर्ग की असिद्धि संबंध की असिद्धि धर्म संबंध की असिद्धि होगी क्यों असिद्धि हो रही है तो धर्मी जो आत्मा है उसी का अनात्मा जो धर्म्यन्तर है अहंकार आदि उसके साथ संसर्ग न होने से आत्मा के जो धर्म है चित्त सुखादि उनका भी अहंकारादि धर्म्यन्तर में संसर्ग नहीं होगा क्योंकि धर्मी संसर्ग पूर्वक ही धर्म संसर्ग हुआ करता है जिन धर्मियों का आपस में संबंध होता है उनके धर्मों का भी एक दूसरे के साथ संसर्ग होता है संबंध होता जपा कुसुम का स्फटिक के पास रखे हुए जपाकुसुम का सामिप्य रूप संबंध जब स्फटिक के साथ बनता है तो जपाकुसुम का लोहित्य धर्म भी स्फटिक में संश्लिष्ट होता है भाजता है और स्फटिक के पास में जपाकुसुम कुसुम न हो दूर हो तो फिर लोहित्य धर्म की भी प्रतिति नहीं होती है तो जपा कुसुम तथा स्फटिक में सामिप्य संबंध बना पहले धर्मी संबंध तब धर्म का संबंध हुआ ऐसे आत्मानत्मा रूपी धर्मी का आपस में पहले संसर्ग बने तो फिर उनके धर्मों का भी संसर्ग हो सकता है लेकिन वो आत्मा तो असंग होने से किसी भी अनात्मा के साथ उसका संसर्ग नहीं होगा तो धर्मी संसर्ग भी न, न, न होने के धर्मी संसर्ग न होने से धर्म संसर्ग नहीं होगा आत्म धर्म चित्त सुखादि का अहंकारादि में संसर्ग नहीं हो पाएगा ये इतरेतर भावानुपत्ति से कह रहे हैं इस अभिप्राय से लिखा कि इतरत्र यानी धर्मेन्तरे यानि अनात्मनि बुद्धियादो इतरेशा धर्माना यानि आत्मधर्मणाम भाव यानी संसर्ग और तस्य अनुपपत्ति यानी असिद्धि तो अपि तम अतरेतर भावा इसका अर्थ हुआ यही आगे कह रहे हैं उदाहरण से कि नी धर्मिणो संसर्गम विना धर्मानाम विनिमय अस्ति के लोहित वस्तु सान्निध्यात् लोहित्य धर्म संसर्ग तो धर्मियों का आपस में संसर्ग हुए बिना धर्मों का विनिमय नहीं होता है संसर्ग नहीं होता है स्फटिक में लोहित वस्तु जो जपा कुसुम है उसका सान्निध्य रूप संसर्ग हुआ मिप्य रूप संबंध बना तब लोहित्य धर्म का संसर्ग हुआ धर्म विनिमय हुआ भाव हुआ ऐसे आत्मा का अनात्मा अहंकारादि के साथ संसर्ग हो तो आत्मा के धर्मों का अनात्मा अहंकारादि में संसर्ग होगा और के साथ आत्मा का संसर्ग हो तो आत्मा के धर्म और उनका इसके साथ संसर्ग हो अहंकार आदि का अनात्मा का आत्मा के साथ तो अहंकार आदि धर्मों का भी इसमें विनिमय होगा संसर्ग होगा आत्मा में दुखादि का लेकिन इनका आपस में संबंध बनता ही नहीं है आत्मा असंग होने से कहते हैं असंग आत्मधर्मिण केनापि असंसर्गा धर्मी संसर्ग पूर्व को धर्म संसर्ग कु अभिप्रेत्य उत्तम सुतरामी तो सुतराम इस पद का अवतरण है तो असंग आत्मधर्मिण केनापि असंसर्गात तो आत्मा रूपी जो एक धर्मी है वह असंग है असंग होने से उसका किसी के साथ भी संसर्ग नहीं होगा तो संसर्ग न होने से धर्मी संसर्ग पूर्वक होने वाला धर्म संसर्ग कु कहां से होगा आक्षेप अर्थ में कुतस्त्य है का मतलब नहीं हो सकेगा तो कुस्त्य अभिप्रेत्य उक्तम, इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि सुतराम तो धर्म का तादात्म्य न होने से धर्मों का भी संसर्ग नहीं होगा धर्माध्यास भी नहीं होगा अब इत्यतः इतः प्रत्ये गोचरे विषयिनी इत्यादि जो वाक्य हैं इसका उत्तर लिखते हैं टीकाकार ते कत नु आत्मात्मोत्म से तर्म संसर्ग से चवेदी अभ्यास कि सहत कत मीया जैसे अभी तक की चर्चा से निष्पन्न हुआ कि आत्मा अनात्मा रूप जो धर्मी है इनका तादात्म्य संसर्ग नहीं है आत्मा होने से तो कहते हैं आत्मा आत्मात्मा रूपी धर्मियों का तादात्म्य रूप संसर्ग न होने पर भी और उनके धर्मों का भी एक दूसरे के साथ संसर्ग न होने पर भी क्योंकि धर्मी का ही संसर्ग नहीं है तो धर्म का संसर्ग भी नहीं होगा तो संसर्ग न होने पर भी आत्मा आत्मात्मा का एक दूसरे के साथ अध्यास मान लिया जाए वो अध्यास क्यों नहीं होगा संसर्ग के अभाव में अध्यास क्यों नहीं होगा ये जो प्रश्न है अध्यास किन्नशात इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्कार भगवान ने इत्यतः इन दो पदों का प्रयोग किया है तो इति उक्त रीति से और अतः शब्द का अर्थ है प्रमाजन्य संस्कार न होने से उक्त रीति से बताया गया कि प्रमा नहीं होगी प्रमा का विषय अबाधित विषय हो तब तो प्रमा होगी तो आत्मात्मा के एकत्व तो को अबाधित एकत्व तो को और अबाधित तादात्म्य को विषय करने वाला ज्ञान प्रमा कहलाएगा लेकिन आत्मात्मा का एकत्व तो भी बाधित है त्रिविध विरोध होने से और आत्मा अनात्मा का तादात्म्य संसर्ग भी नहीं हो सकता उनमें विषय विषयी भाव होने से घट प्रदीप के तरह तो जब एकत्व तो भी नहीं तादात्म्य भी नहीं आत्मात्मा का तो एकत्व तो विषयनी प्रमा और तादात्म्य विषयनी प्रमानी होगी तो प्रमा होगी तो फिर प्रमाहित संस्कार जो अध्यास का हेतु है वो नहीं होगा उस प्रमाहित संस्कार रूपी अध्यास के हेतु के अभाव को अतः शब्द बता रहा है और इति शब्द बता रहा है कि प्रमा क्यों नहीं हो रही है तो प्रमा का विषय अबाधित तो आत्मनात्मा का एकत्व या तादात्म्य न होने से प्रमा का अभाव होगा और प्रमा ये इति शब्द बताएगा और प्रमा नहीं होगी तो प्रमाहित संस्कार रूप अध्यास का हेतु नहीं होगा ये अतः शब्द बताएगा और हेतु न होने से अध्यास नहीं होगा आत्मात्मा का ये कह रहा है कि इत्यतह इसमें इति का अर्थ कर रहे हैं इति यानी उक्तरित्या कौन से इति का अर्थ हुआ उक्तरित्या भाष्य में जो इित्यतः यहां पर जो इति शब्द हैं उसका अर्थ है उक्त और तो रीत्या क्या हुआ तो प्रमा का अभाव हुआ कैसे हुआ तो ये कह रहे हैं कि उक्त तादात्म्यादि अभाव है तो तादात्म्यादि इसमें आदि शब्द से ऐक्य को लेना आत्मात्मा का तादात्म्य इतर भाव शब्द का अर्थ तादात्म्य और ऐक्य दोनों किया था ना अत्यंत अभेद अभेद्य और इन दोनों का भी अभाव होने से दोनों का अभाव क्यों है तो इसमद अस्मद प्रत्येक गोचर विषय विषय नो इन्होंने विरोध रूपी हेतु बताया वो स्वभावतः तो विरुद्ध है ये दोनों आ, विरुद्ध स्वभाव इससे बता इसलिए एकत्व तो या तादात्म्य नहीं होगा तो इनका स्वभाव तो विरोध क्यों है तो युष्म प्रत्य गोचर ने तीन प्रकार का विरोध बताया और तादात्म्य क्यों नहीं होगा इसके लिए विषय विषय इस शब्द विषय विषय भाव हेतु बताया तो इस प्रकार ये तादात्म्यादि अभाव है ना तत्प्रमा या अभाव तत्प्रमा तत से लेना ऐक्य तथा तो तादात्म्य अबाधित तो ऐक्य अब तो तादात्म्य विषयनी प्रमा न होने से ये शब्द कार्थ निकला प्रमाया प्रमायाभा अब अतः शब्द कार्थ बताते हैं कि अतः प्रमाजन्य संस्कार अध्या से अध्यासो तो अभात् तो प्रमाजन्य जो संस्कार हैं प्रमा ही नहीं होगी तो प्रमाजन्य संस्कार भी नहीं होगा तो प्रमाजन्य संस्कार न होने से कौन सा संस्कार अधिष्ठान सामान्य और आरोप विशेष के एकत्व विषयक संस्कार एकत्व विषय नहीं प्रमा से आहित रहेगा वो वो संस्कार न होने से वही तो अध्यास का हेतु था अध्यास हेतु अभाव संस्कार से अध्यास का हेतु न होने से अन्वय अनुपपत अनु अध्यासो मिथ्ये भविम युक्त उसके साथ तो अध्यासो मिथ्या इति अभ्यासो मिथ्याम इति अन्वय ऐसा अन्वय करना अतः शब्द का अर्थभूत जो संस्काराभाव रूप संस्कार रूपी हेत्वाभाव वो तो अध्यास के हेतु का भाव होने से अध्यास पर आक्षेप अध्यास नहीं होगा ते मिथ्या मिथ्ये अध्यासु मिथ्य भवित्यम यहां पर मिथ्या शब्द का प्रयोग किया है तो कहते मिथ्या शब्द का अर्थ यहां काल्पनिक अनिर्वचनीय ऐसा नहीं समझना किंतु मिथ्या शब्द यहां पर नास्ति इस अर्थ में अभाव अर्थ में अध्यासो मिथ्या इति यानी नास्ती इति भविमय युक्त ऐसा समझना इसलिए मिथ्या शब्द के दो अर्थ बता रहे हैं मिथ्या शब्द का अर्थ काल्पनिक ये तो एक है प्रसिद्ध लेकिन निषेध अभाव ये भी अर्थ होता है मिथ्या शब्द का रहे हैं कि मिथ्या शब्दों द्विअर्थ मिथ्या शब्द दो अर्थ वाला है तो कौन कौन दो अर्थ है तो कहते अपनो वचन अनिर्वचनीयता वचनश अपनो वचन यानी अपनो रूप अर्थ वाला भी है कौन मिथ्या शब्द अपनो का अर्थ है अभाव निषेध और अनिर्वचनीयता वचनस् अनिर्वचनीयता अनेक काल्पनिक इस अर्थ में भी है तो मिथ्या शब्द के ये दोनों भी अर्थ होते हैं निषेध भी और अनिर्वचनीय भी तो इन दो अर्थों में से एक वाक्य में तो एक ही अर्थ लिया जाएगा ना तो अध्यासु मिथ्ये भविथम युक्तम यहाँ पर मिथ्या पद के दो अर्थ में से कौन सा अर्थ उचित है पुकरते हैं कृतः अपनौवार्थ अत्रे अस्म वाक्य अध्यासो मिथ्येती भवि युक्त इस वाक्य में अध्यास क्या नाम मिथ्या शब्द अर्थ में है अपनौ का अर्थ निकलेगा निषेध निषेध निषेधयाने नास्ती इस अर्थ में निषेध अर्थ में क्या तो मतलब अध्यास का अस्तित्व है ही नहीं ये बता रहा हा अध्यास है ही नहीं ये बताया जा रहा है उसका निषेध किया जा रहा है वो अनिर्वचनीय है ये नहीं बताना है उसे पूर्व पक्ष को बताना है कि तो मिथ्य भव्युम युक्तम का अर्थ निकलेगा अध्यासो नास्ती भविथम युक्तम अध्यास हो नहीं सकता ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है क्यों तो अध्यास का हेतु होता है प्रमाहित संस्कार और अध्यास का हेतु प्रमाहित संस्कार नहीं है तो फिर अध्यास कैसे होगा नहीं होगा यह ये यहां पर कहा बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं